श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता मास्टर पिचय महोदय भार् देवी श्री महेंद्रनाथगुप्त सहधर्मणी श्रीरामकृष्णस तथा श्री श्रीमातुस्तेधनिया भक्ता निकुंजदेवी पुत्रशोक अत्यधिक कातरा सती मानस भार साम्यरिता महेन्द्रनाथ त्री प्रभुसमीपे अनयत तथा अनतर काशीपुर श्री श्रीमाता सब निवास तस्मानसपरिवर्तनम अजात साह वृंदवनम वस्तुत श्री श्री प्रभो तथा श्री श्रीमापया तीवन साकमू मिश्राख्य ख्री ख्रिष्ट, ख्रीष्टी भक्तजन प्रभुदयाल मिश्र उत्तरपश्चिम भारत आदिवासी भ्र विवाह दिखा भ्र तथा अपरेक अपरेक्रत आकस्मिक प्रयाणे जाते तनसी वैराग्यम उपजायत जाता ब्राह्मण सन् अभी स खीष्ट प्रति आकृष्ट सन् खृष्टभक्त संवृत्त परंतु तस् आंगलभद्रवेशातराल गुहही आशीत काषाय वस्त्र स कायकोयकार संप्रदर्गत सन्यासी आसी सभो श्रीरामकृष्ण से दिव्यदर्शन प्रागे प्राप्त पंचत्रिश्वर्ष वी अन्व्य श्री प्रभु प्राप्य स श्यापुक परक्रीत भवने श्री प्रभो साक्षात्कार लब्धवान्वस्थ सेभोमध्य स यशो प्रकाश प्रत्यक्षी धन्य अभूत मोहित, मोहित चंद्र सेनह जय कृष्ण सेनस्य पुत्र स हेया विद्याल मेट्रोपोलिटन महाव्याल तथा प्रेसिडेन्सी महाविद्याल अध्ययन कौती स्म सेशवस सवब्रह्म सजागत आसी मोहिता सततमे अठादशतमें कृष्ठवर्षे श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा तस् तस्य विषय गभर अनुराग आसीत स एम ए पीक्षायाँ दर्शन विभाग कलिकताद्यालयतः प्रथम स्थनमान तथा विवधमहाद्याल अध्यापनमको नव, नव सततमे परित्यज्य नवनवत्ुतरादश्ठवर्षे सह शासकीय वृत्तिम पितज्य ब्राह्मे संपूर्णतयामनमको भगिदितया सह तस्कार अभूत तथा सा तस्वीर प्रशंसा अकोत्नाथरायचौरी स्वामीनंद प्रसिद्धे प्रसिद्ध सवर्णचौधरी वंसे जन्म पिता नवीनचंद्रो निष्ठावाह दक्षिणेशरेवस अमकृष्णन सह तापरचय नासीनाथ अभी प्रथम दर्शने तली मंदर से उद्यान मलाकार मनुते स्म श्रीरामकृष्ण तो प्रथम दिवस एवं योगींद्रम ईश्वरकोटि ज्ञातवा परिवर्तने कालेकदा निरंजनानंद अवदत योगींद्र अस्माक शिरोमि केशवचंद्रबंधाकोगींद्र श्रीरामकृष्णर्शनाथ सुत्सुक अभूत प्रथम परचयत श्रीरामकृष्ण अवदत महवंशन्म तौर लक्षण सर्व स अस्त सम्य आधार है अत्यं भगवद्भक्ति भविष्य ततः प्रभृतिगेन्द्राय प्रभुसमीपम आगछति स्म रहापर कमी आज्ञापय क्रमेण श्री प्रभो संगगुणन तस्मसी वैराग्यसचार अभूत तदनंतर वृत्तिलाभचेष्टायातंता निछया विशेष तो माता निश् विशेष नि निर्बंधन विवाह संबंध बंधन आबद्ध अभूत अस्मा कारणीभ समीपमें गते तस्म अभदत्ता श्रीप्रभु उत्त अत्रे लक्ष विवाहत अभी हाँ निकाया अनभिजो योगेन्द्रनाथ श्री प्रभु नानाधशिक्षा द्वारा कुशल संपादी अतः तक अवदत भक्त भविष्य तदर्थ बािश कथम सै काशीपुर स आते श्री प्रभो परचर्यातवां श्री प्रभो निर्देशन श्री श्रीमाता तस्में मंत्रदीक्षा अदात एकदा श्रीमात्र सह स्थ्वा तया अवशिष्टजीवनमति स्म मध्ये कति वार तीर्थभ्रमणम अकोत् अत्यधिकृछता वशा निरंतर उदरा मय अनुभवन वर्ष मात्र काले देह अष्टमात्रवय चकार, बेलूर मठ से भूमि क्रय विषे तस्वान उल्लेखा योगींद्रवशु वर्धम्डल इलसवाग्रा जन्मजग्रह पिता माधवचंद्र वंगवासीपत्रिका संपक आसी चतरशीतमें त्रा, त्रा, ख्रीष्टवर्षे कलिकता अधर्शेन गृह रामकृष्णेन सह तस्य तथम साक्षात्कार अभूत श्री प्रभुणा सह नुराग वशात सह अंतरा अंतरा दक्षिणेशर स्म तथा श्री प्रभुअप स्नह्य स्म कदि ग्रंथ काला कौतुकड़ा नेडा हरिदास इदय जोगेन्द्रस कृष्णनगर निवासी कलिकतायां शासकीय वृत्ति कौती स्म श्री श्री प्रभो ऋजुस्वभा तथा अकपटो गृही भक्त श्री श्रीरामकृष्ण से गृहीभक्ता शोकातुरा ब्राह्मण्याृह श्री प्रभो सुभागमन सूपस्थित आसत वैकुंठ सान्याल रचिते श्री श्री राम लीला ग्रंथे योगींद्रा श्री श्री प्रभो कृपा प्रदान विषय उल्लेख अस्त विंश्धिकोद शतम वहां श्रावणमासी तरह देहत्याग अभूत यगनाथ मित्र प्रभो श्रीरामकृष्णस अुरागी ब्राह्मता नंदनबागान से ब्रह्मनेत्री मित्रस्य मित्र स्वेशाम गृह इव दक्षिण अच्छा स श्री प्रभो सानिध्यम अगात पिता प्रयाणनमी यथस्व गृह प्रभुम आमंत्र अनयत यतिदेव कलिकता शोभाजार सेधाका से पपौत्रो यतिना स्री राम श्रीरामकृष्ण से स्नेहधन्यो भक्त स श्री प्रभो विशेषारागी आसत दक्षिणेशर अत्य गतात आसी यतीन्द्र यतिंद्र यतीन्द्रमोहन ठाकुर कलिकता पाथुरिया घाटाया प्रसिद्ध भूस्वामी धानवीर तथा महाराजापिको विद्युत्साहीषा सीटिश इंडिया उनियासोसिशन संपादक वंगीय व्यवस्थापकसभा सभ्य तथा आंग्ल प्रशासन से मुख्यप्रतिपुर परषद सदस्य आसत हिंदूधर्मे तरह प्रगाढ़ो विश्वास आसी यजुलाल मलिकक उद्यानगृह श्रीप्रभुना सह तर प्रथम साक्षात्कार अभूत कर्तव्य किमित श्री प्रभु जिज्ञासी उत्तरतिया यतेन्द्र संसारिण मुक्तिष संशय प्रकाश्युधिष्ठि नरकदर्शन प्रसंगम उलि उल्लिख तेन श्री प्रभु विरक्त सत्य समुचित उत्तर प्राद अन भक्त का विश्वपाध्यायन स्री प्रभु सौरेन्द्रमोहन गृहम गतीन्द्रेन सह सा साक्षात्म सा। यतीन्द्रमोहन वार्ता अस्वस्थता वार्ता संप्रेस्य श्रीप्रभुना सह साक्षात्कार नदुलाल मलिकलिकता पाथुरिया घाटा निवासीनों मतिलाल मल्लिक दत्कपुत्र धनी वाग्मी तथा भगवत एक भगवद्युतराष्टादतमें ख्रीटवर्षे कृतिवेन सह एंट्रांक्षा उत्तीर्य बी ए वर्गपर्यतम अत किय विधिशास्त्र पठित्रिटिश इंडियन उयासोसिशसन सदस्य वैतनिक रूपेण तथा पौर कलिकास्थाया महासचिवादीपु अवस्थन काले उच्च पदीढ़ शासकीयकर्मचारिण कठोर सलोचना निम्त कलिकातापौरसंस्थ्यक्षर हेनरी हारिसन महोदय तम दी फाइटिंग कक् अभ्याम प्रादा दानशील तथा शिक्षा विषय यथेष्टम उदार आसराष्टादतम ख्रीष्टवर्षा जुलाई मस से एक अहने श्रीरामकृष्णस यदुमोदय पाथुरिया घाटाया गृहम गृत सिंहवाहिनी साक्षात्थ अभूत दक्षिणेशर कालीटी गंगा दक्षिण गंगातटे यदुमोदय तीतलगृहस्थ पश्चिम श्रीरामकृष्ण महामंडलायता इधम महामंडल परचाल आंतर्जा अतिथिभवन तथा श्री प्रभोमर्मूर्ति समन्व तत्थे अवस्थित वर्त है तदुद्यान भवने एक प्रकोष्ठ भित्तिग मातु मेरिया क्रोरे पालको चित्र दृष्टि स ख्रीष्टीय भाव अभूत तथा निरतर दिवस तद्भन आविष्टों भूप्वा पंचवट्या यीशो दिव्यदर्शन लब्धवान्त्य प्रकोष्ठे श्रीप्रभुणा एक भावस्थायापृशस् पृष्ट नरेन्द्रनाथ से बाह्य संख्या लुप्ता अभवत तथा श्री श्री प्रभो जिज्ञास उत्तरूपेण नरेन्द्रनाथ तस् पृथिव्या आगमन से उद्देश्य संबंधे तथा अस््री श्री प्रभो विशेषली सहायक उत्तर जाता प्रादा श्री प्रभु बहुवार महोदय से एक तर्थना प्रकोष्ठ तथा गत्वा गृह गसा पिवार चक्रे।